शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो तुम सुनना चाहो और मेरे शेर ख़त्म हो जाए ऐसा न होगा तुम सुनना चाहो और मेरे शेर ख़त्म हो गए ऐसा न होगा मैं डायरी खोल के बैठा हूँ तुम दिल खोल के सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो सुनकर चुप ना रहो ताकि मैं चुप ना हो जाऊँ सुनकर चुप ना रहो ताकि मैं चुप ना हो जाऊँ और भी सुनना है तो वाह वाह बोल के सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो शब्दों में मिठास तो अपने डाली है मैंने शब्दों शब्दों में मिठास तो अपने डाली है मैंने इस पर भी तुम अपना प्यार घोल के सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो बात पते की है या नहीं ऐसा न हो कि पता नहीं बात पते की है या नहीं ऐसा न हो कि पता नहीं मेरी बात को दिल में तौल तौल के सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो वह बात बात ही नहीं जिसकी कोई कीमत न हो वह बात बात ही नहीं जिसकी कोई कीमत न हो सुना रहा हूँ मैं दोस्तों वचन मोल के सुनो शायरी सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों सुनो